निर्वाणोपनिषद नितंत्रद्रिय निग्रह भयमोहशोकोधत्यागत परा वरैक्य रदनमशक्ति प्रकाशब्रह्मतत् शिवशक्ति समुट प्रपंच तथा तथापत्राक्षाक्षीकमंडल भावादहन भाव बिभ्रताधारम शिव तुम योपववीत तन्मया शिखा चिमय चो सृष्टिंडम सतथमंडलम कर्मूल कथा मया ममताहकारदहन स्मसाले अनाहतांगी निगुण्यस्वधनम समय श्रांति हननम कामृत्तिदहनम काठिन्दृ कौपीनम चिराजीनवास अनाहत मंत्रियजुष्ट स्वेच्छाचारस्व मोक्ष परब्रह्म प्लववदाचरण ब्रह्मचर्य शांति संग्रहण ब्रह्मचरिया धीत्य वाण प्रस्थाश्रमें धीत्य स सर्वस्यास अन्ते ब्रह्म खंडाकार नित्य सर्वसंदेहनाशनम अपने इंद्रियों का निग्रह करना ही उन अर्थात परिविराजक संयासियों का नियम होता है भय मोह शोक एवं क्रोध का परित्याग करना ही उनका त्याग है वे परब्रह्म के साथ एकत्व का रसा करते हैं आनयामकत्व अर्थात न किसी को वश में करना और न ही किसी का तिरस्कार करना ही उनकी निर्मल शक्ति होती है वे स्वप्रकाशित ब्रह्म तत्व में शिव शक्ति से संपुटित प्रपंच का उच्छेदन करते हैं वे पत्र कारण शरीर अक्ष सूक्ष्म शरीर और अक्षी स्थूल शरीर इन तीनों शरीरों के भाव और अभाव को दग्ध अर्थात विनष्ट करने वाले होते हैं वे आकाश रूपी आधार को धारण करने वाले होते हैं तुरैयावस्था में स्थित शिव अथवा ब्रह्म ही उनका यज्ञोपवीत और शिवमय ब्रह्ममय ज्ञान शक्ति ही उनकी शिखा है चिन्मय स्वरूप होने के कारण उनकी दृष्टि में स्थावर और जंगम समुची सृष्टि ब्रह्म ही है कर्मों को निर्मूल कर देना अर्थात कर्मफल से न बंधना ही उनकी कथा है वे माया ममता और अहंकार को दग्ध कर डालने के लिए श्मशान भूमि में अनाहत अंग अवधुत विदेह होकर विचरण करते हैं जो त्रिगुणातीत है निज स्वरूप के अनुसंधान और भ्रांत के हनन में ही जिनका समय लगता है जो काम आदि वृत्तियों का दहन करते रहते हैं जो कौपिन धारण करके कठोरता पूर्वक संयम का पालन करते हैं जो चिरकाल तक मृगचर्म रूप वस्त्र धारण करते हैं जो निरंतर अक्रिया द्वारा ही अनाहत नाद रूप मंत्र का सेवन करते हैं उन संयासी परिव्राजकों का स्वभाव स्वेच्छाचारी अपनी आत्मा के निर्देश के अनुरूप आचरण करने वाला होता है यही उनका मोक्ष है पर ब्रह्मस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तो ज्ञान रूपी नौका के समान आचरण करने वाला अवधूत पहले ब्रह्मचर्य द्वारा शांति प्राप्त करता है ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन के उपरांत वान आश्रम में भी अध्ययन अर्थात चिंतन मनन निधिध्यासन करता है और ज्ञान संपन्न होकर समस्त ज्ञान अर्थात लौकिक ज्ञान का परित्याग कर देता है यही संन्यास है अंत में नित्य ब्रह्म के अखंड आकार की स्थिति में पहुँच समस्त संशयों का नाश कर देता है एक निर्वाण दर्शनम शिष्यम पुत्र विना ना देय मृत्युपनिषद यही निर्वाण का तत्वदर्शन है इसका उपदेश शिष्य या पुत्र अत्यधिक श्रद्धा समर्पण भाव वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति नहीं कहना चाहिए यही उपनिषद रहस्य है ओम ओ वे मन से प्रतिष्ठिता मरो प्रतिष्ठित सन्दधामृत व्या सत्यम वदिष्या तन्मावतु तदक्ता अवत मवतु वक्ता अवतु वक्ता ओ शाति शाति शाति हरि ओं निर्वाणोपनिष्ता